महान वैज्ञानिक माइकल भाग सन पैतालीस में ने स्वस्थ होकर पुनः अपना शोध कार्य शुरू किया उन्होंने सिद्ध किया कि ऑक्सीजन गैस चुंबक से आकर्षित होती है वह चुंबकीय होती है वह हो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बिजली पर चुंबक का प्रभाव देखा था 40 वर्षों तक फैरडे रॉयल इंस्टीट्यूशन में ही रहे थे सन अठारह में वहां की महारानी ने उनके लिए ट की हरियाली से भरे क्षेत्र में एक घर बनवा दिया और उनकी पत्नी वहां रहने चले गए अब फैरडे की याददाश्त पढ़ने लगी थी वह अपने परीक्षण कार्य बिल्कुल नहीं कर सकते थे उनके जीवन के आखिरी वर्ष केवल अपनी मौत के इंतजार में बीते 25 अगस्त अठारह को इस महान वैज्ञानिक ने प्राण त्याग दिए उनकी मृत्यु भी उनके जीवन की तरह थी शांत और संतुष्ट यह महान वैज्ञानिक एक महान आदमी भी था वे दयालु और कटर धार्मिक सज्जन थे उनका अपने अभिभावकों और पत्नी के साथ बहुत गहरा और आजीवन प्यार का रिश्ता था पेरडे का संपूर्ण जीवन इस बात की मिसाल है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो एक व्यक्ति कैसे अपने जीवन में आई मुसीबतों का सामना कर सकता है और अपने भाग्य को बदल सकता है यहाँ तक महान वैज्ञानिक माइकेल फैरडे नाम का यह पुस्तक समाप्त है